परमार्थ प्रसंग दो सौ सड़सठ जो स्वार्थांध है, इंद्रियों के गुलाम है और धन के मद से मत है वे बाहर से कितने ही चिकने चुपड़े और प्रफुल्ल क्यों न हो कभी नहीं सोचता कि उनके अंतकरण में भी सुख या शांति है विषय भोगों का क्षणिक सुख मिष्ट बोध होने पर भी वही बाद में अंतर्दाह का कारण हो जाता है और प्रतिदिन भय चिंता अस्वस्थ और व्यस्तता से उनका जीवन भारत होता है सचिंतन सत्संग और, तो और सत्कार्य के द्वारा चित्त शुद्ध होता है तभी चित्त स्थिर होता है और जब ध्यान में एकाग्रता आती है दर्पण पर मैल रहने पर जैसे स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं पड़ता उसी तरह मन के मलिन भावों की धारणा का सामर्थ्य नहीं होता। साधन भजन नितांत जरूरी है। उसमें मन न लगे तो बलपूर्वक भी करना पड़ेगा अभ्यास करते करते उसमें रसा स्वाद मिलने लगेगा वह अच्छा लगने लगेगा रोगी यदि औषधि न खाना चाहे तो उसे समझा बुझा पीटकर कर यहाँ तक कि बलपूर्वक भी औषधि खिलानी पड़ती है पर ऐसे रोगी भी हैं जिनके मुंह में औषधि डाल देने पर भी वे उसे उगल देते हैं उनका रोग कैसे छूटेगा दो जितना ही साधन भजन करोगे उतने ही भगवान की कृपा को समझ पाओगे उन्हें हृदय में प्रत्यक्ष कर पाओगे देखोगे वे तुम्हारी कितने प्रकार से सहायता कर रहे हैं उन्हें पाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है तुम्हारे लिए वे ही सब जुटा रहे हैं वे स्वयं यदि आकर्षित न करें तो क्या उनकी तरफ मन जाती भी है जो अन्य भा अन्य भाव से उन्हें चाहता है उनके लिए सर्वस्व का त्याग करता है वे उसके हृदय में ऐसी प्रेरणा का संचार करते हैं कि जिससे उन्हें पाने के लिए उसके प्राण व्याकुल हो उठते हैं और उसे अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता इस अवस्था को प्रेमोन्माद कहते हैं व्याकुलता उनका निजी रूप ही है व्याकुलता उनके अंतपुर की चाबी है 270 कुछ दिन जब ध्यान करके ही मन में मत सोचो कि ऐ इतना किया पर कुछ भी तो नहीं मिला यदि बहुत दिन तक करके भी कोई फल प्राप्त न हो तो समझना कहीं न कहीं दरार या छिद्र है जिसमें से सब कुछ निकल जाता है अपना आत्मनिरीक्षण करके उसे ढूंढ निकालो और बंद कर दो तब तो कलसी धीरे धीरे भरेगी अंतर शक्ति और आनंद से भर जाएगा मैं इतना करता हूँ इतना करता हूँ ऐसा सोचना ही महामूर्ता है अहंकार का चिन्ह है इसके बदले में सदा सोचो मैं चाहे जितना करूँ पर तुम्हें पाने के लिए वह कितना सा है मेरी खुद की क्या ताकत है जिसके बल पर मैं तुम्हें प्राप्त कर सकूं? तुम यदि निज गुणवश ही मुझ पर कृपा करो तभी होगा मेरे लिए और कोई उपाय ही नहीं है मैं तुम्हारा एकांत शरणागत हूं। स्वगुण से मुझ पर दया करो मेरी रक्षा करो मुझे भवबंधन से मुक्त कर दो